वेद की सार्वभौमिकता वैदिक व तांत्रिक मंत्रों और संस्कारों का रहस्य हर धर्म के मूल में एक ग्रंथ होता है वैदिक सनातन धर्म के मूल में एक ग्रंथ है जिसको हम प्रमाण मानते हैं वह ग्रंथ है वेद यह सनातन धर्म इसलिए माना जाता है कि सृष्टि के पश्चात परमात्मा ने निश्वास के समान कृपा शक्ति में संवलित हो करके इस वेद का प्रागट्य किया कोई बुद्धि लगा करके व्यष्टि बुद्धि लगा करके इसका प्रागट्य नहीं है अपितु जो कृपा शक्ति है वह कृपा शक्ति सम्मिलित हृदय की वेद के रूप में प्रगट है यह सृष्टि के आरंभ से है इसलिए इसका नाम है सनातन धर्म और यह प्राणी मात्र के लिए है किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है जैसे सत्यम व सत्य बोलो तो यह किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है जो कोई भी सत्य बोलेगा उसे उसका फल मिलेगा तो प्राणी मात्र के लिए वेद का प्राकट्य है वेद एक होने पर भी उसका व्यक्ति उसका व्यास जी ने चार विभाग किया है वेद का अर्थ होता है ज्ञान मैं पहले कह चुका हूं इसमें कर्म विज्ञान है उपासना विज्ञान है तथा तत्व विज्ञान है इस ज्ञान का नाम ही वेद है उस शब्द राशि को व्यास जी ने चार विभाग कर दिया जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अतर्वेद वेद में जो मंत्र है उस मंत्र को भी समझ कर रखना चाहिए ये मंत्र नित्य हैं। ऋषि इनका साक्षात्कार करता है हम लोग जो जप करते हैं गुरु परंपरा से जो हमको प्राप्त होता है वह मंत्र भी नित्य है जैसे आज का वैज्ञानिक किसी तत्व का साक्षात्कार करता है तो वह तत्व तो नित्य है पर उसका आविष्कार करता है उसको प्रत्यक्ष करता है इसी प्रकार ये मंत्र भी नित्य हैं पर जो नित्य मंत्र है इनका ऋषि समाधि में बैठकर साक्षात्कार करता है वह एक शक्ति है फिर उसको कुछ अक्षरों में डालता है जैसे विद्युत एक शक्ति है तो एक माध्यम में ढाल करके ही हम उसका प्रयोग कर पाते हैं इसी प्रकार वह शक्ति को एक माध्यम में ढालता है तो मंत्र का साक्षात्कार जिसने किया उसी का नाम अपने यहाँ ऋषि है और जिन अक्षरों में उस शक्ति को ढाला उसे छंद कहते हैं इसीलिए मंत्र जप करने वाले को ऋषि का भी ज्ञान आवश्यक है और छंद का भी ज्ञान आवश्यक होता है दूसरी बात यह है कि वह मंत्र किस देवता से संबंधित है परमेश्वर तो एक है पर उसकी विभूतियाँ अनेक है अनेक देव भी वही एक है किस देवता विशेष से संबंधित यह मंत्र है उस देवता का भी आवश्यक है ये तीन चीजें वैदिक परंपरा में अवश्य में ज्ञातव्य है मंत्र जब करने वाले के लिए चौथी एक चीज और है इस मंत्र का प्रयोग हम कहाँ करना चाहते हैं इसका विनियोग क्या है तो ये चार चीजें वैदिक परम्परा में ज्ञात होना आवश्यक है तांत्रिक परंपरा में तीन चीजों का और अन्वेषण है उनका अन्वेषण है कि जैसे यह शरीर है तो शरीर में माता भी है पिता भी है दोनों हैं। पर हम नहीं कह सकते यह माता है या पिता है इनका अन्वेषण हम कैसे करेंगे है तो दोनों ऐसे उनका कहना है कि मंत्र है तो मंत्र में देवता भी है और देवता की शक्ति भी है ये दोनों है जब दोनों हैं तो दोनों का भी ज्ञान होना चाहिए इसलिए उनका कहना है कि इसमें बीज का भी ज्ञान होना चाहिए और शक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए दोनों का ज्ञान होने से मन प्रकृष्ट त्र, हो जाता है एक वस्तु की उन्होंने और खोज की कहा कि यह शक्ति और बीज दोनों किसी माध्यम विशेष में एकीभूत होते हैं उसी का नाम किलन है इसलिए कीलन तत्व का भी ज्ञान होना चाहिए तो साथ अवयवों से युक्त मंत्र का प्रयोग होता है और इस प्रकार यह मंत्र हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने का साधन बनता है ऋग्वेद के मंत्रों की विशेषता यह है कि वह नियताक्षर पादावसान है वह श्लोक के समान है, जैसे श्लोक में चार पाद होते हैं तो प्रत्येक पाद में समान वर्ण है हर पाद के नियत वर्ण हैं तो ऐसे जो मंत्र हैं उन मंत्रों का नाम है ऋग्वेद और वह जो अनियत अनियताक्षर पदावसान है गद्य की तरह जो लिखे हुए हैं उनका नाम यजुर्वेद है और जो गान के काम आता है जिसका संगीत के साथ नाद के साथ जिसका गान होता है उसका नाम श्याम हो, हो जाता है और इन्हीं तीनों में से अथर्व में संग्रह किया गया है लौकिक काम पूर्ण करने वाले जो मंत्र हैं रत्न हैं औषधि हैं विभिन्न रोगों रोगोपचार के लिए इनका कैसे प्रयोग होता है ऐसे मंत्रों का संग्रह अथर्व में है ऐसे चार विभाग कर दिया यह चार विभाग वाला वेद ही हमको संस्कारित करता है जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज खदान में उत्पन्न होता है सोना भी खदान से निकलता है और हीरा भी खदान से निकलता है सभी रत्न खदान से निकलते हैं पर जिस प्रकार वे खदान से निकलते हैं उस रूप में उनका उपयोग नहीं होता यहाँ तक कि लोहा भी जिस रूप में निकलता है उस रूप में उसका उपयोग नहीं होता उसको संस्कारित करना ही पड़ता है बिना संस्कार के उसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं यह आप प्रत्यक्ष देखते हैं इसी प्रकार मनुष्य एक रत्न है बहुत उच्च कोटि का रत्न है यदि इसको संस्कारित न किया जाए खदार खराद पर न चढ़ाया जाए घिसा न जाए तो वस्तुतः अपने वास्तविक स्वरूप में वह अभिव्यक्त नहीं हो पाता हमारे यहाँ वेद के कर्मकांड का पूरा का पूरा सदुपयोग इसी में है कि यह मनुष्य को संस्कारित करता है धर्म के बिना मनुष्य संस्कारित नहीं होता अपने यहाँ तो संस्कार की इतनी विधि है कि गर्भाधान से ही बालक में संस्कार छोड़ा जाता है अपने यहाँ गर्भाधान भी एक संस्कार है उसके बाद गर्भ में रहते रहते दो संस्कार हैं उत्पन्न हुए हुए भी संस्कार है फिर मुंडन यज्ञोपवीत आदि सोडस क्या 48 संस्कार हैं। ये संस्कार खराद के समान काम करते हैं जैसे रत्न अपने विभिन्न शोधन अवस्थाओं से गुजरकर अपनी चमक को प्राप्त कर लेता है ऐसे ही अपना वैदिक ढांचा धा, इस मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करता है हमने प्रारंभ से इस पर विचार किया मनुष्य शरीर तो मिला पर वह कैसा है खदान से निकले हुए के समान है पर मनुष्यत्व कब आएगा जब धर्म की खराद पर हम चढ़ेंगे तो सारा का सारा अपने यहाँ जो कर्मकांड विभाग है वह शुद्ध करेगा विचार चल रहा था कि दुर्लभम त्रय त्रयमेव तत्त देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुख्यत्व महापुरुष संशे एक दुर्लभ है एक दुर्लभतर है एक दुर्लभ दम है दुर्लभ क्या है मनुष्य तो दुर्लभ है मनुष्य शरीर में शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन का परिचालन हो यह दुर्लभ है क्योंकि खराद पर चढ़ कर के जैसे हीरा चमकने लगता है वैसे ही इसी पर चल करके जीवन चमकने लगता है धर्म पर प्रतिष्ठित होने से चमकने लगता है और यदि धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जगत में रहा तो उस पर और मिट्टी के कण चढ़ते जाते हैं वह मिट्टी के समान हो जाता है।, है तो हीरा पर मिट्टी के समान पत्थर के समान पड़ा रहता है दूसरी बात हमने बताया कि भगवान की कृपा जब हो तभी जगत से वैराग्य उत्पन्न होता है इसके पहले वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता भगवान का आश्रय लेने से इस जगत की परीक्षा हो जाती है और जगत की जब परीक्षा हो जाती है तब जगत से मन हट जाता है और अंदर ऐसा निर्णय हो जाता है कि जहाँ हम जाना चाहते हैं जो शांति प्राप्त करना चाहते हैं वह जगत से हमको मिल नहीं सकती तब उसका चित्त व्याकुल हो जाता है व्याकुल होकर के वह गुरु की शरण में जाता है और तब जब महापुरुष अपना लेते हैं तब यह दुर्लभतम हो गया यह बात दुर्लभतम है कि महापुरुष किसी को अपना मान ले और महापुरुष अपने ज्ञान राशि उसके अंदर प्रतिष्ठित कर दे तो यह दुर्लभतम स्थिति है महापुरुष जो वाणी का प्रयोग करते हैं उससे हमारी समझ बदल जाती है